जैसे कि हम सभी अच्छी तरह से इस कार्यक्रम में ये जानते हैं कि अपना करियर बनाने के लिए हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बात करते हैं और उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है तो आज इसी तरह हम लोग बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंट के बारे में सीए में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं करियर इन चार्ट अकाउंट में और किस तरह का स्ट्रगल इसमें रहता है वो सारी बातें हम आज आपको सुनाएंगे तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है महावीर जी जो बीकानेर से बधारे हुए हैं और ख़ुद भी कर रहे हैं सीए का पूरा अभी Final फाइनल फाइनल एग्जाम दे रहे हैं और साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल भी जो है जॉब्स देख रहे हैं और कर भी रहे हैं प्रैक्टिकल में तो उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा करियर इसमें बन सकता है सी में तो आइए आप सभी की तरफ से महावीर जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी जी महावीर जी ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप इस फील्ड को क्यों चुने और फिर किस तरह से इसमें प्रोग्रेस कर रहे हो रमेश जी सबसे पहले तो सभी जो विद्यार्थी सुनने वाले हैं जी उनको मेरी तरफ से नमस्कार और मैं अपनी बात की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं चार पंक्तियाँ किसी कवि की याद आती है तो मैं कहना चाहूँगा कि जिंदगी में हर किसी को मुश्कुराना चाहिए होटो पर जो गीत हो गुनगुनाना चाहिए नहीं। हल नहीं निकला है आज तक दुश्मनी से दोस्ती का भाव दिल में जगाना चाहिए बहुत तो जी हाँ विद्यार्थी मित्रों का जीवन में ऐसा रहता है कि मित्र बनाने होते हैं और मुझे जो करियर का ये ऑप्शन मिला है सीए नहीं। मैं नहीं जानता था जब मैं ट्वेल्थ में था और कॉमर्स मेरा फील्ड था मुझे नहीं पता था आगे क्या करियर ऑप्शन होंगे तो ऐसे मेरे बहुत से विद्यार्थी मित्र थे उस समय उन्होंने मुझे बताया कि सी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कितने परसेंटेज रिजल्ट रहता है इसके अपॉर्चुनिटीज़ और कितने क्या है लेकिन जब मैंने सुना कि सी ए एक ऑप्शन है और सबसे बेस्ट ऑप्शन कॉमर्स का मैं कह सकता हूँ तो वो है सी जिस प्रकार इंजीनियर स्टूडेंट के लिए आई होता है मेन वैसे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सी होता है इसलिए मैंने सी ए को चुना और मैं बेसिकली बीकानेर डिस्ट्रिक के नोखा मंडी से बिलोंग करता हूँ और जैसा कि मेरा नाम महावीर पारिक है और मैं अभी सीए फाइनल के एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूं और मैंने अपनी पट ये आर्टिकल शिप जो ट्रेनिंग होती है वो मुंबई में की थी और अभी मैं फ़िलहाल अहमदाबाद की एक फर्म में जॉइन हूं और यहां सौरूगंज में पावर हाउस की ऑडिट कर रहा हूं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप सी ए के फील्ड में आए और शुरुआत में आपने कॉमर्स लिया तो धीरे धीरे आपने सोचा कि क्या करना चाहिए तो दोस्तों के द्वारा आपको मालूम पड़ा कि इसमें लास्ट जो है सी ए एक ऑप्शन है जो बहुत ही अच्छा करियर आपका बना सकता है तो आपने इस फील्ड में आगे बढ़ना शुरू कर दिया इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि, कि जो हमारे विद्यार्थी मित्र हैं उन्हें अगर इस फील्ड में आगे जाना है करियर उनका बनाना है सी में तो कैसे शुरुआत करें किस तरह की विचारधारा उनके पास हो कौन सी क्वालिफिकेशन उनके अंदर हो कौन से स्किल्स उनके पास हो उसके बारे में बताए रमेश जी मुझे लगता है कि राइट डिसीजन एट द राइट टाइम बहुत ज़रूरी है और जो भी विद्यार्थी अभी ट्वेल्थ में है एलेवंथ में कॉमर्स कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी दुविधा रहती है आगे क्या मुझे आगे क्या करना है ऐसी उनकी एक सोच रहती है तो मुझे लगता है जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी है जिनके अकाउंट में अच्छी पकड़ है जो लोग को अच्छे से समझ सकते हैं सी ए मैंने पूरा परफेक्शन इन बिज़नेस और बिजनेस की एक एक जटिल से जटिल चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ लेता है आपके क्लाइंट को भी आपको सजेस्ट करना होता है और आपको अपना जो प्रोफेशन को जो इथिक्स है उनको भी मेनटेन करना होता है तो बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी ऑपरचुनिटी हो सकती है सी ए में और जो विद्यार्थी जिनको लगता है कि मेरी कॉमर्स में अच्छी पकड़ है और जिनको एक गुड करियर बनाना है इस फील्ड में तो उन्हें सीए ए जॉइन करना चाहिए हम्म हम्म हु। और इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह कैसे हैं इसमें अब... देखिए पर्टिकुलरली इसमें ऐसा होता है जैसे कोई ट्वेल्थ कर रहा है तो आप ट्वेल्थ के साथ में इसका एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए अच्छा। और जैसे ही एग्ज़ाम होते हैं मार्च एंडिंग में इसके एग्जाम हो जाते हैं तो आप जून में इसका सी पी एग्ज़ाम होते हैं वो भी दे सकते हैं और उसके बाद में दिसंबर में सी जो मेन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं इसका तो वो जून और दिसंबर दो टाइम इसके एग्ज़ाम होते हैं और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना और भरना होता है अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसमें यहाँ आप रजिस्टर्ड करवा के और आप एंट्री ले सकते हैं जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं इसमें और विद्यार्थी जो है जिनकी जो है थोड़ा सा मैथेमेटिक्स और ये कॉमर्स के प्रति उनकी आकर्षण हो बिजनेस माइंडेड हो तो वो ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं बिल्कुल और इसमें अब तो इंस्टीट्यूट ने एक सीधी व्यवस्था भी कर दी है जिन विद्यार्थियों ने मान लो ट्वेल्थ के बाद में जिनको पता नहीं था नहीं। क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें करियर ऑप्शन के बारे में पता नहीं होता है और हम आगे निकल जाते हैं कॉमर्स बी करना शुरू कर देते हैं तो जिन स्टूडेंट्स की कॉमर्स में ग्रेजुएट हो चुकी है तो उनके लिए इंस्टीट्यूट ने व्यवस्था की है कि आप सीधा जो सेकंड लेवल का एग्ज़ाम होता है आईपीसीसीजी से कहते हैं वो आप दे सकते हो उसके लिए आपको सबसे पहले किसी सीए के अंडर अपने आपको रजिस्टर्ड करवाना होता है और उसके अंडर में आपको नौ महीने आर्टिकल शिप ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो करनी होती है उसके बाद में आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो और आप एग्जाम दे सकते हो और इस तरह आपको सीपीटी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है आप सीधा आईपीसी सी दे सकते हो हम्म हम्म तो सीपीटी और आईपीसी में क्या अंतर है क्या डिफरेंस जी सीपीटी एंट्रेंस है एंट्रेंस हाँ है हा। सी पास करने के नौ महीने के बाद में होती है आई पी अच्छा, अच्छा। और जब आई क्लियर होती है आई का फर्स्ट ग्रुप अगर आपका क्लियर हो गया टोटल आई में सात सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ग्रुप में चार सब्जेक्ट और सेकंड ग्रुप में तीन सब्जेक्ट अगर आप आई का फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाते हो तो वाला। जी बिल्कुल अगर आप वो फर्स्ट ग्रुप ही क्लियर हो जाते हो तो फिर आपको किसी सी के अंडर में ट्रेनिंग करनी होती है उससे पहले दो आपको एक सात दिन का ऑरियटेशन कोर्स होता है और एक इक्कीस दिन की आई टी टी ट्रेनिंग होती है कंप्यूटर नॉलेज के लिए वो वो वो वो वो ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद उसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप किसी सी ए के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं और उसके अंडर में आपको ढाई साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी वैसे तो टोटल तीन साल की ट्रेनिंग होती है लेकिन इंस्टीट्यूट ने यह भी एक फैसिलिटी दी है कि ढाई साल के बाद में भी आप अपना फर्स्ट फाइनल का जो अटैम्प्ट है वो दे सकते हैं और इस तरह आप सी ए फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई हो जाते हो जब आप फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लेते हो उसी दिन से आपके ढाई साल बाद में एग्ज़ाम डिसाइड हो जाता है कि आपको 2017, 2018 या 2019 में सी ए फाइनल का अटैम्प नवम्बर में लगेगा या मई में लगेगा इसका बेसिकली सी ए फाइनल के इसमें डेट फिक्स होती है सी ए फाइनल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो मई या नवम्बर महीने में होंगे एक या दो तारीख के बीच में इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं और एक दिन के अंतराल के बाद में इसके टोटल जो सीए फाइनल के आठ सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम होते हैं इस तरह तो इस तरीके से आप सीए फाइनल अगर क्लियर कर लेते हो तो आप और टोटल तीन साल की ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद में एक आपके पंद्रह दिन की जीएमसीएस जनरल मैनेजमेंट एंड स्किल कम्युनिकेशन की एक ट्रेनिंग होती है क्योंकि सी इंस्टीट्यूट का मानना है कि हमारे स्टूडेंट वैसे एम बी स्टूडेंट से तेज़ होते हैं कॉमर्स उनकी तेज़ होती है गणित उनकी तेज़ होती है लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल है कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं तो उनको जो मिलना चाहिए जितना पैकेज मिलना चाहिए वो एमबीए से कम मिलता है क्योंकि एमबीए वाले कम्युनिकेशन में ज़बरदस्त होते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं इस लीकेज को हटाने के लिए पंद्रह दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें स्टूडेंट को जनरल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल हाउ टू मैनेज आर सेल्फ और हाउ टू पब्लिक स्पीक ऐसे बहुत से प्रोग्राम है जो वहाँ करवाए जाते हैं जिससे कि जब सीए फाइनल के बाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो वो टोटली पूरा एकदम अपने आप को बिजनेस में या अपने आप को सेल करने के लिए तैयार हो आप अपनी कीमत स्वयं तय करते हैं इस प्रकार से आपको पूरा सी फाइनल में तैयार करके फिर इंस्टीट्यूट आपको डिग्री देती है तो इसमें आप इस प्रकार प्रोसेस कर सकते हैं कंप्लीट सारा ही बिजनेस का जो मैनुअल है है। वो आपने तैयार करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जाके वो चीजें बनती हैं। इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात ये है कि कहते हैं कि सुपरस्टार भी जिसके साइन के लिए पीछे दौड़ते हैं ऑटोग्राफ के पीछे शाहरुख खान को भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट की रिटर्न की फाइल पे साइन किसके कराने होते हैं सीए के हुँ, हुँ, तो कहीं ना कहीं हमारे साइन बहुत इम्पोर्टेंट है वी हैव टू प्राउड कि हमारे साइन की इतनी कीमत है कि चाहे सुपरस्टार हो चाहे कितने भी बड़े नेता अभिनेता हो उनको भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन की बेहद आवश्यकता होती है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो करियर है वो सी में अगर हम लोग चॉइस करते हैं तो एक अच्छे पोजिशन पर हम लोग रहते हैं और जिसकी जो है सोसाइटी में और समाज में जो है एक नाम है जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपना करियर अगर चार्ट अकाउंट में बनते हैं या करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इसके लिए फिर आ, कहते हैं कि हर अच्छी चीज पाने के लिए बहुत सारी मुश्किल झेलनी पड़ती है जिस प्रकार कहते हैं न तपे बिना सोना सोना, सोना नहीं बनता जिस प्रकार किसान खेत, खेती नहीं हो पाती वैसे ही तपना तो तपना हर जगह तो पड़ता हर है।, है और किस तरह की तपन होती है उसके बारे में हम आगे जानेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो, रहो। सारी संभाल ले में नारियल फोड़ूंगा मेरा फिजिक्स बचा लेना रोज एक लीटर दूध भिजवाऊंगा। भगवान भगवान मैं सौ रूपये परमन चढ़ाऊंगा भगवान भगवान मालती और सुनीता को अपनी बहन की नजर से देखूंगा बस लेना सारे उम्र हम मरमर के जी लिए तो दो जीने दो सारे उम्र हम मरमर के जी लिए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 Rain give me another chance to wanna grow up once again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 कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं हम लोग एक विशेष ट्रेड के ऊपर बात कर रहे हैं सीए जो हम बहुत बार सुन चुके हैं एक नाम है फेमस नाम है करियर किस तरह से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं इस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं और डिटेल जैसे कि हम लोग बारहवीं के बाद इस, इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं इस विषय में सोच सकते हैं और किस तरह की आ, जो मैनुअल हमारा जो रनिंग जो कोर्स के साथ साथ जो बातें होती हैं वो हमने अभी सुना महावीर जी से तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जहाँ स्ट्रगल पॉइंट होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पूरी तरह से इस कोर्स को कंपाइल नहीं कर पाते हैं अचीव नहीं कर पाते बहुत स्ट्रगल ऐसा लगता है कभी कभी हमने सुना है कि साल में दो चार ही निकलते हैं या एक निकलता है ऐसा भी बोलते हैं <laughs> तो है ये एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्यों क्यों सब लोग इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं इसके पीछे का रीज़न अभी थोड़ी देर में हम लोग सुनेंगे तो फिर से एक बार महावीर जी का स्वागत है और बताइए कि किस तरह की मुश्किलें आगे बढ़ती हैं आती जी देखिए कोई भी अच्छी चीज अचीवमेंट तो जैसे आपने कहा जी जी कि अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है तपना पड़ता है इसमें जैसे तीन साल जहाँ पे बंदा आई पी सी सी क्लियर होता है उसके बाद में एक दिक्कत आती है कि वो अपने आप को कंटिन्यू नहीं रख पाता अच्छा जो कंसिस्टेंसी जो चाहिए इस फाइनल एग्जाम को क्रेक करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है तो आपको शुरू से ही इस तीन साल की ट्रेनिंग को एकदम सीरियस लेना है और पूरी तपस्या मानना है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर सकते हैं और जो मेरे को जो चीज़ ध्यान में आती है वो है एक डिसिप्लिन जीवन में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है आप चाहे कितने भी थके हो कितना भी कुछ हो लेकिन जैसे ही शाम को घर आए या अमृतवेला में सुबह उठ के जल्दी साढ़े तीन बजे उठे और जो तीन घंटे चार घंटे सात बजे तक मिलते हैं मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे वो तीन घंटे ले सकती है तो अगर वो तीन घंटे स्टडी अगर आपकी कंटिन्यू रहती है तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम हार्ड है क्योंकि इसी एग्ज़ाम में किसी की एयर फर्स्ट भी आती है रैंक फर्स्ट आती है किसी सब्जेक्ट में जो कई कई बच्चों को जिसमें से एक होती है इसका जिसे कहते हैं पर्टिकुलरली कंप्यूटर रिलेटेड होती है तो ऐसा कहते हैं मज़ाक में कि इसका जो नहीं हुआ किसी का तो सी वाले ऐसा बोलते हैं लेकिन इसी एग्ज़ाम में एक बहन 99 मार्क्स लाती है तब कहीं ना कहीं कहना पड़ता है जो चीज़ कोई कर सकता है इसका मतलब वो चीज़ है इजी, लेकिन वो जो नज़रिया है जो हमारी मेहनत है उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना अचीव कर पाते हैं तो मुश्किल कुछ नहीं है सब आसान है मुस्कुराते हुए आप आराम से इस चीज़ को अचीव कर सकते हो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा मान लो माहर हमने सीए के लिए ट्राई किया बहुत मेहनत की और सीए नहीं बन पाए तो क्या ऑप्शंस हैं फिर क्या हम लोग उस पोजीशन पे नहीं जा सकते लेकिन फिर भी कैसे हम लोग अपने स्टेटस को बना कर रखते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गैम्बलिंग होता है फिर वहाँ पर चार साल पाँच साल करने के बाद आदमी बोलता है कि अभी कुछ नहीं होने वाला चलो तो ये जो चीज़ें आती हैं तो वहाँ डाइवर्सन जो होता है तो डाइवर्सन में भी हम लोग इन चीज़ों के साथ जुड़े रहें तो क्या कर सकते हैं हाउ कैन सर्वाइव कैसे कर सकते हैं एक्चुअली इंस्टीट्यूट को ये जो आपके जहन में बात आई तो इंस्टीट्यूट में भी ऐसे लोग बैठे हैं उनके जहन में भी ये बात आई थी तो उन्होंने सोचा अगर फाइनल में क्रेक नहीं कर पाए क्योंकि आई के बाद मेन आपका लगाव शुरू हो जाता है क्योंकि तीन साल की ट्रेनिंग आपने तीन साल अपने कैरियर के सी में लगा चुके हो फिर आप सी ए फाइनल क्रेक नहीं कर पाओ तो एक बड़ी वो बीच की स्थिति हो जाती है कहाँ जाए आप कहीं का ना रहे उस केस में इंस्टीट्यूट ने एक सुविधा की है कि अगर आप आईपीसीसी के बोथ ग्रुप क्लियर हो चुके हो और जो ज़रूरी ट्रेनिंग है जो 21 दिन की आईटीटी ट्रेनिंग है सात दिन की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है वो कर लेते हो तो आपको एक डिग्री मिलती है एटीसी टी सी अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स इस प्रकार के डिग्री है तो उससे भी आप सर्वाइव कर सकते हो अगर आप भगवान ना करें ऐसा ना हो लेकिन अगर आप सी ना बन पाए तो आप इस डिग्री के तहत भी और बिजनेस में और आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद में बैंक्स में और और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं हमारे पास क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में आप जैसे एमबीए के लिए भी जा सकते हो सी में एक एक्सपीरियंस होना भी बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि आस आप इस एक्सपीरियंस के तहत कहीं भी जाके सेट हो सकते हो मुझे ऐसा लगता है अकाउंट होता है अकाउंट होता है और आपको वैसे इंस्टीट्यूट डिग्री भी देती है जिसका अपनी आप रिकोगशन है तो ए इस डिग्री का नाम है तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार आप ऐसा नहीं है कि भाई सीए फाइनल नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूं ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी एक ऑप्शन है अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसमें जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपने कहा अभी एक छोटा सर्टिफिकेट भी मिलता है जो अकाउंट इंस्टीट्यूशन देता है तो उसके माध्यम से हम लोग कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं जितने भी अपने बिजनेस सेगमेंट्स हैं चाहे कोई भी सेगमेंट हो वहाँ पर आप जॉब ले सकते हो उसके बाद में बैंक्स वगैरह है प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है वैसे भी अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कुछ मान लो बेसिक टेली वगैरह आपको आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप ज़बरदस्त हो क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना इंपॉर्टेंस है मुझे एक वाक्य याद आता है कि हमारे एक सी थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था अब आप डिपेंड करता कैसे अपन यूटिलाइज करें मान लो सी ए बने और आपने एक्सेल में एक्सेल कर लिया अभी हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक्सेल में एक्सेल हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता नहीं। उन सीए को एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया डॉक्टर ने उनको एक महीने का रेस्ट बोला तो उन्होंने कहा मेरे हाथ तो सही है मेरे को अपना लैपटॉप ला कर दीजिए और उन्होंने महीने भर में एक्सल में, में एक्सल कर लिया और आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज में एक्सल पर सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ एक्सेल में वहाँ के एम्प्लॉज़ को बताने के लिए जाते हैं कि हम एक्सेल में इतने सारे ऑप्शन होते हैं उनको कैसे यूज़ करें तो वो डिपेंड करता है अपन कैरियर में कोई भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसमें कुछ बाधाएं आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए हुँ, हुँ, अगर आप आँख खोल के देखो तो हो सकता है उस बाधा में भी कोई अपॉर्चुनिटी है हुँ, हुँ, हुँ, और वही मेरे हिसाब से विनर होता है और इस हिसाब से आप अगर पॉजिटिव रहते हो तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है बहुत ही अच्छी बात महावीर जी आपने बताया मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमारे करियर के साथ जोड़ के रखना है कि किसी भी तरह में मेरी जो खूबसूरती है मैं जिन चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाता हूं अगर उन चीज़ों को देख लूँ और उन पे अच्छी तरह से काम करूँ तो आगे हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसमें आप मास्टरी करो तो आगे आप बढ़ सकते हैं आपका करियर अच्छा बन सकता है और ऐसा नहीं किसी नहीं हुआ तो क्या हुआ लेकिन जो भी चीज़ें आपके पास हैं जो भी एक्सपर्टाइजिस आप समझ चुके हैं इन चीज़ों को वो एज़ ए टूल आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में यूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए जो है अपना करियर बना सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अकाउंटिंग में जाते हैं या कॉमर्स के बाद अपना लाइफ बनाते हैं तो कुछ सक्सेसफुल लोगों के एग्जांपल्स बताइए जी देखिए अभी जैसे हमारे सीए की बात करें तो अभी हमारे रेल मंत्री है सी ए सुरेश प्रभु तो आज उनकी इतनी परफेक्शन है कहते हैं कि ट्विटर पे अगर कोई आप प्रॉब्लम डालो तो तुरंत उसका समाधान है यानी उनकी मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग दोनों ही ज़बरदस्त हैं पीयूष गोयल कोयला मंत्री जो अपनी वेबसाइट पे आपको पहले बताते हैं कि इस ड्यू डेट पे हमारा ये काम होगा यानी उनकी जो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं प्रोफेशन आपको एक्यूरेसी तो सिखाता है चाहे आप पॉलिटिक्स में हो चाहे आप कोई दूसरे ऑप्शन में हो जैसे कहते हैं गवर्नमेंट का काम ढिला ढाला ऐसा एक व्यू रहता है लोगों का लेकिन अगर मैं सोचता हूँ अगर प्रोफेशनल लोग जाए आज पोलिटिकल पार्टियाँ भी प्रोफेशनल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन अपॉरचुनिटी देती है क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है मोदी जी बात करते हैं मेक इन इंडिया की कहीं ना कहीं कॉमर्स की तो वैल्यू बढ़ने वाली है और कॉमर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो सीए की भी वैल्यू बढ़ रही है और ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा शायद किसी के मालिक है वो भी सीए हैं मतलब सी में अगर आप ऐसा नहीं है कि आप सी बनो तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है सी के बाद में आपके पास ऑप्शन होता है आप प्रैक्टिस करो आप जॉब करो अपना बिजनेस करो लेकिन जब आपका माइंड शार्प हो जाता है उस हिसाब से आपकी सोचने की जो एक वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हो जाती है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो और मेरे हिसाब से सी आपको सोचने का जो एक तरीका है एक नज़रिया है वो देता है तो आप इसमें बहुत सी सक्सेस को पा सकते हो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कुछ सक्सेसफुल लोगों के नाम आपने बताया जो प्रैक्टिकल में अभी हमारे सामने हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं बस इन चीज़ों को देखना है कि हमें किस तरह से अपना करियर को ब्राइट करना है तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती हैं उनकी क्वालिटीज़ उन चीज़ों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है और महावीर जी ने कहा कि मुश्किलें तो आई गई लेकिन उसको अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक्सेल में आप एक्सेल कर सकते हैं तो इस तरह कोई भी एक चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो उसमें अगर आप मास्ट्री करते हो तब भी आप अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि अब आपका जो पोजीशन है आप जहाँ पर खड़े हो आपको क्या लगता है कि मैं किस तरह का करियर अपना इन फ्यूचर बना पाऊँगा जी अभी जैसे मैं सी फाइनल के एग्ज़ाम एक बार दे चुका हूँ और रिजल्ट नेगेटिव रहा पास नहीं हुआ और सी ए मेरे सर भी कहते हैं यार सी का तो फुल वॉर्म ही होता है कम अगेन चार्ट <laughs> अकाउंटेंट तो बाद में है जब तक ना बनो तब तक कम अगेन Come कम, अगेन, अगेन।, कम अगेन।, अगेन।, अगेन लेकिन अभी जैसे मैं जिस फर्म में काम कर रहा हूं तो वहाँ एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जितने भी पावर हाउसेज हैं उनकी ऑडिटेज चल रही है और मैं अपना करियर प्रैक्टिस में करना चाहता हूं बनाना चाहता हूं प्रैक्टिस में बेसिकली आपको बता दूँ प्रैक्टिस यानी एक ऐसा सी जिसका ऑडिट रिपोर्ट पर साइन होता है और वो जहाँ भी चाहे बैंकिंग की ऑडिट हो जब मैं मुंबई में था तो मेरे को कई रेवेन्यू ऑडिट बैंक्स की करने को मिली और कई जगह पर कंपनीज़ की ऑडिट करने को मिली स्टॉक ऑडिट करने को मिली और बहुत सा काम करने को मिला ऐसा चाहे ये अपने फॉरेन करेंसी का काम हो चाहे कमोडिटी मार्केट का काम हो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला है और अब मैं अपना समझता हूँ कि जैसे मैं सीए फाइनल क्लियर होऊंगा तो मैं अपनी ऑफिस और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, ना कि जॉब में मैं जाना चाहूंगा। क्योंकि जॉब में अगर जाना चाहता तो कहीं ना कहीं मैं शुरू से उस हिसाब से तैयारी करता मेरा भी सोचना है कि मुझे प्रैक्टिस में जाना है क्योंकि जॉब में कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है ऐसा नहीं, नहीं है कि जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं है बहुत सी अपॉर्चुनिटी भी है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बहुत से लोग जॉब में भी जाते हैं लेकिन जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस अपने आप में एक खुला आकाश है हुँ हुँ और आप जितना उड़ सकते हो उड़ सकते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है तो आप अपना खुला जो है खुद का एक एंटरप्रेनशिप बनाना चाहते हैं जी जी जी अब खुद का बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते हैं नौकरी नहीं करना चाहते ये आपका इन फ्यूचर प्लान है चलिए बहुत ही अच्छा लगा महावीर जी आपसे बात करके और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे बहुत सारे दोस्त राजस्थान और गुजरात के लोग और विद्यार्थी मित्र आपको सुन रहे थे उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर आप क्या सुनाना चाहेंगे जी आप सब लोग मूवीज़ तो देखते ही हैं तो एक बुक आई आई थी द सिक्रेट इतनी बिकी थी इतनी सेल हुई थी जो तो उसका सारांश है मैं वो कहना चाहता हूँ आपने ओम शांति ओम मूवी देखी होगी शाहरुख खान की उसमें शाहरुख खान कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को शिदत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है और वहीं थ्री एडियट में आमिर खान भी कहते हैं कि कामयाबी के पीछे मत पागो काबिल बनो कामयाबी तो आपके पीछे जख मार के आएगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वाकई में प्रैक्टिकल लाइफ में है हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सोच के दौड़ते हैं उनके पीछे मुझे ये हासिल करना है मुझे हासिल कुछ नहीं करना है मुझे अपनी मेहनत करनी है अपना डिसिप्लिन रखना है और जो मैंने सोचा है उसके अकॉर्डिंग चलना है कई बार जैसे युवाओं में जो होता है मेरे में भी हुआ है मैंने टीवी में मूवी देखी मेरे को शाहरुख खान की एक्टिंग अच्छी लगी तो लगा यार एक्टर बना <laughs> फिर कहीं नेताजी का भाषण देखा उनका मालाओं में सम्मान हो रहा था सब लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे थे तब लगा यार नेता बनना है किसी आई अफसर का रोप देखा तो लगता है यार आई अफसर बनना है तो कहीं ना कहीं हमारा मन चंचल है कहीं ना कहीं हमारी मेंटल जो स्थिरता आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है तो जब आपको जो मेंटल स्थिरता आ जाएगी और मेरे सभी दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को एकाग्र करो अपने आप को मेंटली मजबूत करो और जब आप इस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे तब आपके कैरियर की जो भी राह चुनोगे आप आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और फ्रेंडशिप डे पे मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आप अपने कैरियर में आगे बढ़ें उन्नति करें हमेशा मुस्कुराते रहें सुनते रहे मधुबन रेडियो बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि जिस भी चीज़ों को आप देखेंगे अच्छी चीज़ों को लगेगा कि मुझे वैसा बनना है लेकिन फिर आपने कहा कि उन सभी चीज़ों में जो है आपको अपने काबिलियत को देखना है आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है और एकाग्रचित होकर आप अपने अंदर को देखिए अपने क्वालिटीज़ को देखिए उस अनुसार आप जो है किसी न किसी एक फील्ड में चलिए आप रुचि से या बिना रुचि के भी किसी भी फील्ड में चले जाइए लेकिन उन चीज़ों को करने के लिए आप तैयार हो जाइए बस और उसमें अच्छा करके दिखाइए ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है कि आपने आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है लेकिन धीरे धीरे उसके संगत में रहकर आप उन चीज़ों को सीख लेते हैं और अच्छा बन जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है और यही चीज़ें आपको करना है तो चलिए बहुत सारी बातें हमने एज ए सी आप क्या क्या कर सकते हैं और सीए में अपना करियर कैसे बना सकते हैं इस विषय पर महावीर जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई और ख़ुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किया है तो मैं आशा करता हूं कि आपको इन फ्यूचर कभी भी करियर इन सीए के बारे में किसी ने पूछा हो तो आप अच्छी तरह से उन्हें बता सकते हो इतनी सारी जानकारी आपके पास है और आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी जिस तरह से जिस आ, राह में चलना है अगर सी ए के कॉमर्स में आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है हेल्पफुल आज के शो से हो सकता है बहुत सारी बातें हमने आपको बताई हैं तो चलिए फिर भी अगर आपके मन में कोई बात रह जाती है तो ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं किसी भी ट्रेड में आपको अगर आगे बढ़ना है या करियर के बारे में आपके कन्फ्यूज़न है काउंसिलिंग आपको चाहिए तो ज़रूर फ़ोन करिए चौरानवे इस नंबर पर और हमसे बात कीजिए और चलिए आपका करियर में आप मस्त करें और सदा खुश रहें मस्त रहें स्वस्थ रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और महावीर जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्त कराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी